शय हो गया था क्या चले क्या हो गया था हो गया था वृह वर्ण नहीं चलेगा उभयपदी वृणाति बोलो इसको वृणाति लीट में पर बार अत में गुना होगा अस लीट कित लीट कित है ना मेरा प्रश्न लेट किए थे या नहीं yes. लेट किए थे है, yes. है? Yes. Ah. तो कैसे गुना हो गया रिच्छा तिरीता हम शत्रु से yes. बाबा आ वी तो वूत्र से ईट दीर्घ होगा ना नहीं विकल्प से क्या ईट हाँ लीट में नहीं होगा चलो में क्या बनेगा लूट में क्या बनेगा दो रूप बनेगा या चार रूप दो या चार परिसम विपद में दो आत्मपद्य में दो ये रूप तो हो जाएगा एक ही प्रकार हो जाएगा दो ही रूप होगा थास में ये मध्यम पुरुष एकोचने कितने रूपये बनेगा हम चार बरिता बरिता इसमें तो दो ही हो जाएगा किंतु मध्यम पुरुष एकोचने में चार बनेगा क्या बनेगा क्या क्या चार बरितासी बरीतासीट में मध्यम पुरुष क्वेश्चन में कितने बनेगा उत्तमपुर से क्वेश्चन में उत्तमपुर से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा बरिश्ती बोला पहले क्या बना बरिश से हाँ में क्या बनेगा मध्यम पश्चिम क्या बनेगा पर्चिपदे में ब्रिनी, ब्रिनी, आगे आत्म पदे में लंग लम पुरुष बोलो प्रदेशन पदरी क्या बनेगा आत्म पद हबरी दीर्घाय हसो क्या बनेगा भाई मैं में मैम दीर्घायस दीर्घ विधिल में क्या बनेगा दीर्घ है ना? दिर्गा है।, दिर्णाला दिर्णाला नी, नी दिर्गा है क्या बोलेगे आतंक में क्या बनेगा तो अश्ली में ब्रिया नहीं गया उदुष्ट पूर्व से रित धातु को बाध कर पुरुष पूर्व हो जाएगा रली तो दीर्घ हो जाएगा बूढ़ क्या मानेगा बोलो <laughs> आतने पद में गुणा हो जाएगा हैं है रूपए है क्या है? <laughs> के, दो कैसे हो गया विकल्प से, भीकलव से? क्या लिंग लिंक और आत्मनिर्भर से, से। जब ईट होगा तो क्या बनेगा बड़ी जब ईट नहीं होगा वहाँ गुना होगा ना नहीं ईट जो नहीं होगा तो गुना होगा ना नहीं नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ ये क्या क्या सोचो उच्च की तो बने से गुणा नहीं होगा तो क्या सब तो लगेगा उद्देश्य पुरुष और हलिच क्या बनेगा बूर्शि ध्वमी क्या बनेगा बुरशी तबर गया तबर गृतीय चतुर्थ तृतीय क्या बने गया बुर्शी ध्व बोलते बुर्शी ढंग ढ बोलो पता चले चलेगा उच्चारण करते सां। सां। बोलते सम्म बोलते पूछे नही ढंग मध्यम पुरुष बोलो हाँ अभी डॉ लुंग लार परिसम पति में क्या बनेगा ये विकल्प होगा ना नहीं क्यों नहीं लिंग सिंचात्मनिप्री लगेगा आत्मनिपति में परिसम पद में नित्य हो येटी होगा ये होगा विकल्प से दीर्घ होगा ना नहीं क्यों नहीं सिंचा परेशम पहले आया है वृद्धि होगी किस तरह से सिंची वृद्धि पर तो क्या बनेगा बोलो नित्य ईट होगा है ईटी दीर्घ होगा विकल्प से कौन से करेगा तो परिसम कितने रूप हुआ एक ही हुआ आत्म पद में ईटी होगा नित्य किस सूत्र से विकल्प से होगा अच्छा ईट होने के बाद ईट को दीर्घ विकल्प करने के लिए क्या सूत्र दीर्घ हो जाए ना है ना नहीं है होगा तो कितने रूप हो जाएगा एक ह्रस्व दीर्घ और एक गुण ईंट के बिना जब ईट को के ईट पक्ष में क्या बनेगा ईट जब करेंगे वृद्धि या गुण क्या होगा गुणों के सूत्र से गुणवंशी क्यारू बनेगा अबरिष्ट या ईट दीर्घ होगा तो अबरिष्ट दो गया जब ईट नहीं होगा वहां गुण हो गया वृद्धि होगी गुण वृद्धि नहीं सिच किते उससे सिच किते पहले क्यों उससे नहीं लगा ईट पक्ष में हाँ झला दिन नहीं झला लिंग लिंक चीज की तो उनसे गुणा नहीं होगा गुणा नहीं होगा तो वृद्धि हो जाएगी क्या सूत्र लगेगा उदुष्ट पुरुष हलीच क्या ब्रुप बने गया अभूष्ट बोलो धम सौ किसने बोला था अब्रस कर दिया था पूछने पर कहते नहीं कोई कोई सव बोलते हैं अब्रुष नहीं अबुर्डम ईट पक्ष में मध्यम पुरुष रूप लो जब दीर्घ करेंगे जब दीर्घ नहीं होगा क्या बनेगा अवरिष्ठा रिष्ठा है अब रिश हैं कौन सा उड़ता है अब कहाँ से आता सो आता है ध्व होने पर शक्का रहेगा थोड़ा क्या बनेगा ध्व गए रूप अवरि हाँ ये लुंग लकार हो गया लिंग लकार में ईट होगा क्या नित्य या विकल्प विकल्प करो नित्य हो जाएगा ईट को दीर्घ करने के लिए कोई सूत्र है विकल्प तो, तो की हो गया धुया कंपनी धातु धुया कंपनी धुनाती धुन बनेगा उत्तम पुरुष क्या बनेगा धुना में उत्तम पुष्प में क्या बनेगा में क्या बनेगा का तुका दूधागे दूध आगे धुई उदित आता है धुए धातु विकल्प सिट होगा हैं तो थाल में दूप हो जाएगा क्या नहीं उदित धुए धातु है ना नहीं क्या सायु नहीं श्रीयु कह की श्रीयु कह की थी श्री, की थी। श्री एकाच उगंत होने से ईट निषेध करता है निषेध होने के बाद फिर तो क्रा अधिनियम से ईट हो जाएगा विकल्प ईट को निषेध करें स्वीक की निषेध होने के बाद क्रा अधिनियम से नित्य ईट हो जाएगा इग्रो बनेगा दूध बीथ आगे दूध बथु दूध वा उसके बाद अपने पद में दूध वे बोलो देखो दूध भी धुए बोल दिया था सब ने फिर दो बार बोले तो फिर दूध भी धोए दूध भी ध्वे बनेगा दुध भी बनेगा पहले दुध भी कैसे पता चलता है अंग क्या है दु धुब व कारतक का। य प्रत्यय है व इनमें आता है क्या तो इनतंग होने से क्या सोल गया भी द्वे, द्वे। उत्तम पुरुष में लूट लकार में क्या बनेगा धबिता एक रूप बनेगा धबिता धोता लीट में धविष्यती और दबिष्यते दुस्यते लोट में धुना तो धुनीतात धुनीता धुनंतु आगे अच्छा धू रस्सों के से होता है इसमें धू आता है दिखा है धू उसमें हाँ तो आत्मनिप में क्या बनेगा धुनीता मध्यम पुष्प बोलो पश्चिम पद में आत्मनिपद बोलो मध्यम पुष्प में आ, में क्या बनेगा उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष बोलो पद में बोलो मध्यम पुरुष था आशिली में क्या बनेगात पद में ध्वनिशिष्ट ढाबी सीटर दो सिस्टर दो, दो कैसे हुआ क्या गलत जोर से बोलो याद है हाँ पूरा याद है सतरा याद थोड़ा बोलो हाँ क्या धूदित हाँ ये विकल्प सिटी करता है कौन सा लकार हो गया ऐसा नहीं हो गया क्या लूंग लक्ष्य होगा विकल्प होगा ईट पक्ष बोलो और ईट जब नहीं होगा तो क्या मानेगा क्या अध्य तो? नित्य होगा क्या सूत्र स्तू सुधुम परसिम पद सु नित्य ईट होगा स्तू तो सुत में दिया है स्तू सुत नित्य मीट अधावित बन गया आत का बनेगा विकल्प ईट होगा नित्य होगा ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा अध गुण वृद्धि हुई हैं वृद्धि नहीं होगी क्यों नहीं नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के आदेश है शिची वृद्धि परसम पद परसम पद अच्छा ईट नहीं हुआ तो क्या बनेगा अधोष्ट अध्य क्या बनेगा अधो ईट पक्ष में क्या बनेगा अध्यय दो बनेगा हैं दो बनेगा निश्चय है ना नहीं क्या क्या बनेगा ईट के अभाव पीछे दो बना ईट से अधो कैसे होगा अधबी ढम ईट नहीं करेंगे तो क्या बनेगा हैं? अधबी अधो डर एक हाँ रिंग लगाने में क्या बनेगा अध्योस्यत आत्म पत्ता नहीं बनेगा नहीं। क्या बनेगा अध्धा विश्याता, अध्धा विश्याता। अगे ग्रह उपादान है ग्रह धातु से क्रियाधियों स्नान होने के बाद संप्रसारण करने के सूत्र ग्रही ज्या तो से ग्रह धातु है संप्रसारण उनसे क्या होगा रू फिर सूत्र क्या लगेगा आगे अणत्व करने के सूत्र है सूत्र है क्या सूत्र है अटकुपम लगेगा अटकुपमाम लगेगा र स जैसे निमित्त है री भी निमित्त है तूरी तो से पर अटकुपम व्यवधान अनुपर हो जाएगा अणत्व क्यार बनेगा गृहनाती रिवना नर्स नत्तम से जो कहे ना है ना जैसे रसाभ्याम नो न समान पदे उसमें रिवन से नाकुना तो तीन निमित्त होगी र स और रि र के आगे जैसे अट्कुप नोम व्यवधान होने पर न होता है रि के आगे भी अटकुपा नोम व्यवधान होने पर नत्व होगा तो गृहहाती हुआ नहीं तो रिवर्न के बाद न है क्या गृहहाती में बीच में क्या है गृणाति बोलो इसका रूप पति में समान होगा क्यारू बने गणी थे बोलो रातू क्या है ग्रह लीट लकाल में में क्या बनेगा जगरा अतुस में जग्री संप्रसारण हो जाएगा क्या सूत्र रही वही बधि सूत्र से सम्प्रसारण हो जाएगा क्या बनेगा जग्री अतु आगे उसमें में, उस में जग्र सम्प्रसारण नहीं होगा हाँ अभ्यास संप्रसारण व्रत तो होकर के जा रहेगा हाँ को संप्रसारण धातु को संप्रसारण नहीं होगा जग्रहित आगे जग्री हतु हाँ जग्रावा, जग्रावा, जग्री दिवा, जग्री दिवा। हाँ ये सूत्र है ग्रहो लिटि दीर्घ एकाचो ग्रहे विहित सेतो दीर्घो न तो लिटि एकाच हो ग्रह ही ग्रह धातु तो का अन्य हो जाता है क्या यंग लुक में अनेक हो जाएगा यंग करके दितो करे हो जाता किशोती से दी सन हो दी आने पर अने काज हो गया वहाँ नहीं लगेगा भीतर से ईटो दीर्घ न तो लिटी तो लिटी में तो लगेगा नहीं लगेगा ताश आने पर ईट को दीर्घ हो जाएगा किशोती दीर्घ होगा तो क्या रूप बन गया था इसमें रही था।, था अच्छा इसका आत्मनिपद लीट लक आत्मनिपद नहीं बोला था ना संप्रसारण क्या बोलो जगरी है जगरी हाथ है। संप्रसारण कितने स्थान में हुआ सब स्थान में लूट में ग्रहिता हो गया आत्मनिपद में मतलब मध्यम पुरस् में लिट में क्या बनेगा ग्रही सती आत्मनिपद तो नहीं बनेगा क्या बनेगा लूट लकार में क्या बनेगा गृह तो मध्यम पुरुष बोलो गृहसी गृहि आत्नपद बोलो मध्यम पुरुष में क्या गृहाण क्या बना था गृण हाँ गृहण हल सान जऊ हाँ उसको बोलो फिर गृह गृहता गृहता हल स्नसान जो स्न शादी स तो क्या बना गृहा आत्मन बद बोलो गृता लौंग बोलो मध्यम पुष्ह पर्शन पदे अग्रिणा अग्रि अग्रिणीता आत्म बद बोलो मध्यम पश्चिमी विधेर में क्या बनेगा परसम गृहियात आतपति में गृण तो आसले में क्या बनेगा गृह्यात संप्रसाण होगा क्या निमित्त है कीति थी गृह्यात में क्या बनेगा हाँ ग्रही शिष्ट बनेगा क्या बनेगा ग्रही शिष्ट इट होगा ईट को दीर्घ करने के लिए सूत्र है ग्रह लिटी क्या बनेगा ग्रही शिष्ट मध्यम पुरुष बोलो दो ग्रह तो से ध्व ग्रही से ध्व उत्तम पुरुष में हाँ लूंग लिम पद में ईट होगा अब तो सेठ है क्या या अनिटे अनिटे <laughs> इतना रूपन गया अभी तो खाने दिए सेठ सीची वृद्धि परिश्रम बात वृद्धि हो जाएगा नहीं, नहीं। हैं क्यों नहीं हालां तो थे क्यों नहीं होगी नहीं नहीं वो उत्तर ठीक नहीं देता मतलब नहीं आता है ठीक से प्रश्न है क्यों नहीं होता है सिंची वृद्धि परिश्रम तो क्यों नहीं लगेगा? यार कहते ऋषि के से एक उत्तर है यही कहना सीची वृद्धि परेशन तो क्यों नहीं लगा कहीं लुंग हलम रे हलम हलंत तो क्यों लगा क्यों नहीं क्या कमती है क्या नहीं गंत नहीं अच्छा बदब हलंत से लगे या नहीं प्राप्त या नहीं तो लग जाएगा कौन से नैटी ने दीर्घ है ने में एक दीर्घ या होता है दीर्घ को नटी, करना नेटी निटी नेटी को निटी? नेटी ए, ओ, आई, ए को उच्चारण करते समय दो मात्रा उच्चारण करना है मालूम है ए ओ आई, ऐ रस्व होते हैं क्या हाँ थोड़ा ह्रस्व दीर्घ विचार करके उच्चारण करना क्या सूत्र नेटी. नेटी हाँ नेटी नेटी नहीं ने, नेटी अच्छा और वृद्धि करने कोई सूत्र है आ तो अतो बता दे लघु लघु हो तो, तो लघु है तो क्या गौर और नहीं गुरु हैं पर ये क्या उत्तर परम आ क्या उत्तर है वो एक क परेम आओ क्यों मरते हो ओके संयोग पर में हो तो गुरु होगा पर में संयोग नहीं इसे लघु पद अतः अतोहलाधे लघु लगेगा उसको निश्चित करने के लिए क्या सूत्र तो अभी वृद्धि होगी या गुण होगा वृद्धि नहीं होगी गुण क्यों नहीं होगा अंग नहीं क्या नहीं गंत अंग नहीं बस आधे से गुण करेंगे तो इगंत अंग चाहिए तो फिर पुगंत रूप से गुण करेंगे तो हो जाएगा क्यों नहीं उपथा में एक चाहे एक नहीं तो क्या रूप बनेगा अग्रहित अग्रहित बोला के जो राष्ट्रीय दीर्घ है दीर्घ कौन करेगा ग्रह होली टी दीर्घ आत प्रदेश का मानेगा नित्य विकल्प से नित्य येटी दीर्घ होगा ना नहीं तो क्यार बनेगा अग्र हिस्टबलो किस किस ने सौ बोला था है? कोई नहीं हैं सुनाई पड़ता है सुना पूछने पर बोलते नहीं अग्रही अग्रहिष्ठ धम अग्रहिष्ठ धम बोलते अग्रहिष्ठ धम मध्यम पुरुष बोलो अग्रहिष्ठा लिंग लकार में क्या बनेगा अग्रही ही में ई दीर्घ है क्या बनेगा अग्रही सत आतन पद में सत आगे ये कुशन निष्कर्ष कुशन सेवल प्रश्न पद में कुना की सूत्र से होगा न रसाभिया कृष्ण कु क्या बनेगा बोलो आगे कुष्णाहति कु में चु चुको सके बोलो चुको सत् लुट में लिट में लोट में कोशिता लिटमे लोटमे कुनातु कुत्मगा हाँ हल संस्थान जाऊँ कुत् लॉन्ग लमीन अक्स्नात हाँ क्या नहीं आता है बोलो ठीक से अक्स्नात हाँ जिनको नहीं आता तो नहीं बोले जिनको आता है जो जोर से बोलो जिनको आता है देर बोलेंगे जिनको नहीं आता नहीं बोलेंगे क्या बना रूप अकुस्मित प्रथम पुरुष क्वेश्चन क्या बना अकुस्नात मध्यम पुरुष क्वेश्चन क्या बनेगा नहीं मध्यम पुरक्ष क्वेश्चन क्या बनेगा अकुस्ना बोलो अकुस्नात तो कौन अकुशन संते किसने बोला वाला बोले फिर अकुस्ना अकुस्तम बोला किसने अकुस्म मध्यम पुरुष बोलो बिदने में क्या मानेगा क्या कुष्णियाँ आसनी में कुष्णियाँ तलंग में क्या बनेगा आकोशीत बोलो आकोस्ट आकोसिस्टम आकोसिस्टम सेट रहता हूँ आकोशीत बोलो आकोशी है ना बुद्धि है? नहीं होगी क्यों नेट निषेध कर दिया ठीक है ठीक है सेठ धातु है ना भद्रव्रजा हल्तों को निषेध कर दिया नेटी तो पुगंत गुण हो जाएगा क्या परिश्रम है ना शिक्षी वृद्धि पर लग गया तो अंगो चाहिए भद्रव्रजा हल्त को निषेध करेगा नेटी ही हो जाएगा पुगंता लघप से तो क्या बनेगा अकोषित बोलो कोस गुणा किस हुआ शिक्षी वृद्धि परिश्रम वृद्धि से, से लगे ना नहीं नहीं, नहीं लगा नहीं। क्यों नहीं लगा नहीं। एक गंत नहीं और वृद्धि करने वाला क्या सूत्र है वो लगा ना नहीं, नहीं। क्यों नहीं लगा और कोई वृद्धि करने वाला सूत्र है तो हलादे दे लगो नहीं लगा क्यों नहीं लगा प्रश्न नहीं? यहाँ नहीं क्या है उपधाम लघु है हला दिए लघु हे किंतु अ नहीं तो फिर गुणा किसी तरह से हुआ तो क्या रू बना मध्यम पुरुष बोलो अकोसी बोलो लिंग कार्य में क्या मानेगा अकोसी शुस हो गया आगे है अस भोजन है असनाती बोलो इसको असनातीट तो तो तो में आ सलेखा है आ कहाँ से आया आता आए, को के बाद आ और दोनों फिर दीर्घ होगा पर कितने मात्रा होगी दो या तीन मात्रा क्या बनेगा बोलो लूट में आसमें लूट में लोट में असनातु बोलो असा न उन्नात्व नहीं असा न क्या सोच लगा हल अज असा न लंग लकार क्या बनेगा आसनात आठ आजादी नाम क्या बनेगा आसनीतम अस्नाता आसना में असनी या असली में अस्यात धातु क्या है? चियात लुंगल आकार क्या रुको आशी रुको क्या मुसफ थे चोरी मूसफ मुसम में क्या बनेगा मुस्नाती लिट में मोमोस मोमोस तूथल में मोमो सिथ मोमो मोमो आगे एक मोमो सुमो सीता आगे मोमो सतु मोमूस आगे लोटमे में लोट, मे, लेट मे, लोट ए मध्यम पशु बोल मुसाण मुस्नीता लंगल बिदली में मुसनिया में लुंग में आमोशीत पुगन गुण हो जाएगा बोलो अमो सीत अमो सिस्टम ज्ञान धातु है ज्ञान धातु का लट में क्या बनेगा जा कैसे और जा बोलो जानतीम ता। ता। में क्या बनेगा क्या बनेगा जा ज जज्ञ जज्ञ से और कह बोलो में दो, जज्ञु जज्ञ आगे में, ज्ञाता लिटमे ग्ञा से धातु अनिटी अनिटी में जानतु जानी तु आगे जानी ही। जानी, जानी, दो, जानी दो, ही, लाना। लाना में बोलो, अजाना में, बोलो जानी, जानी, जानी, जानी, जानी आशु कौन बोलता है बोलो जानिया जानी यू हो क्या बोलते हाँ आगे जानी आशिली में क्या बने गया ज्यादा से होगा ज्ञान को ऐतो करने के लिए क्या सूत्र है वान्य से संयोगे विकल्प से हो जाएगा वान्य से संयुक्त ग्यत दो बनेगा लुंग लक क्या बनेगा ज्ञाशिष्ट क्या सूत्र लगेगा यम रमन नमा हो जाएगा अज्ञासित बोलो अज्ञासी में हाँ, आगे है ब्रिंग संभक्तो ये परसमपद आत्मनिपद है क्या सूत्र है अनुदात आत्मनिपद लट में क्या बनेगा ते बोलो लेट में क्या बनेगा बाबर भविष्य से रूप देकर बोल देता तो भविष्य से ये भविष्य प्रथम पुरुषों का रूप है क्या बनेगा बाबरे गुना नहीं होगा क्या बनेगा बाबरे बाबराते हाँ यहाँ थोड़ा विचार करने का है बाबरी से क्यों दिया है मालूम है बाबरी से क्यों दिया बाबरे नहीं दे करके ना तो सेट है आने दे। है देखो बाबरी से मैं ईट नहीं बाबरी ढे में ईट नहीं ना तो सेट है अनिट है क्या है अनिट है क्या है <laughs> म भीम, भीम भ्याम से भिने का चंतु एक आच अदंत नहीं ये सेट ही सेट होने से नित्य ईट होना चाहिए भबृष्य में ईट कैसे नहीं गया हाँ कि आदिने में बिरिया गया लीट लकार मीट नहीं हुआ कि सूत्र याद रहे किसको किसे में उसे बिरिया गया तो लीट लकार में होगा और अन्य लकार में होगा अन्य लकारी हो जाएगा लीट लकारे नहीं होगा तो बाबरी से इसलिए रूप दिया ईट नहीं होता है। बबरी से बोलो बाबरी से बाबरा थे कितने रूप बनेगा में? एक ही बबरी ढ्वे देखो इसलिए रूप दिया बबरी ढ्वे बना दूसरा रूप बनेगा आगे उत्तमपुर से बबरी बाबरी वाह में ईटी बना नहीं नहीं ईट नहीं होगा लूट में ईट होगा सेठ धातु अब ईट को दीर्घ करने के लिए ब्रीत होगा बरीता बरीता दो बनेगा लीट में भरी सती भरी सते लूट में वृणीता आतंब में बोलो ंग बोलो अविरणीत तो, क्या बोला अभिणीत नी तो नी अभिणी था बिथनी में विणी त तो बोलो हाँ में क्या माना धा तो सनटे से होगा नित्य है विकल्प विकल्प कि सूत्र से लिंग सीचोर आत्मनिपद सु आत्मनिपदे में क्या बनेगा गुण होगा और युद्ध दीर्घ होगा ना नहीं किस सूत्र से न लिंग निषेद नहीं करेगा ना लिंगी निशे करे अभी तो दीर्घ नया तो दीर्घ नहीं हुआ तो क्या बनेगा भरीशिष्ट बोलो भरीशिट् भरीशी ध्वन दो ये ईट पक्ष में हुआ यह जब ईट नहीं होगा क्या बनेगा क्या नहीं क्या बनेगा बूढ़शिष्ट उद्देश्य पुरुष हो जाएगा क्या बनेगा दीर्घ हो जाएगा हालीच बूढ़ शिष्ट बोलो कितने में बना क्या ढोम हुआ क्या सूत्र लगा इन से लिंग लकार में ईट होगा नित्य ईट करने वाले विकल्प करने वाले क्या सूत्र लिंग सीच और आत्मनिर्भर देश हो विकल्प सीटी होगा ईट पक्ष में दीर्घ करने वाले सूत्र क्या है दीर्घ पक्ष है अवरिष्ट दीर्घ नहीं होगा तो अवरिष्ट मध्यम पुरुष बोलो दीर्घ पक्ष अवरिष्ठ हाँ दो अवरिध्व अबरिध्वम ईट जबन दीर्घ नहीं होगा तो क्या मानेगा मध्यम अवरिष्ठा ईट जबन नहीं होगा अट्री सिच तिच को लोप करने के लिए सूत्र क्या हैंगा तब्रित आगे अबरिशाता अबरिश नहीं अबरी इनसे जाएगा। आगे अब ऋषि लिंग लगाना में क्या बनेगा अबरिश्यत दौर बनेगा हस्व दीर्घ दीर्घ करने वाली क्या सूत्र बीर्घ पक्ष बोलो अबरी श्यात एक हृस्व पक्ष बनिया है किस तरह से दिख दिघा ब्रीत हो वाह वसा ने